देह भारत महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर से 35 किलोमीटर दूर शनि शिंगनापुर गांव, जहां के घरों में ना दरवाजे हैं ना खिड़कियां, लोग अपनी कीमती चीजें कभी किसी तिजोरी या किसी ताले चाबी में कैद नहीं रखते यहां तक वहां की बैंक शाखाएं भी लॉकर्स या किसी सिक्योरिटी गार्ड की हेल्प से नहीं चलते लोगों का विश्वास है शनि देव उनके समान की उनके घरों की और उनकी रक्षा करते हैं पर वहाँ के लोगों के अंदर एक अटूट विश्वास ही नहीं ऑनेस्टी भी है वो लोग खुद कभी कुछ चुराने की सोचते भी नहीं वहाँ के लोगों के विश्वास और उनकी ऑनेस्टी को देशभक्त रेडियो सलाम करते हैं